मंत्र पाठ करेंगे ओ सहनावतो सह नौ भुनक्त सह वी कर्वावहै तजस्विनावधीतमस्तो मा विद्षाव है शांति शांति शांति चवालीस चलेगा ठीक है तो तैतालीस सूत्रों तक ये चर्चा हुई जो सव इतर का समापत्ति थी और निर्वित सत्रहवें सूत्र में जो वितर्क समाधि थी उसके दो भेद हो गए सवितर्क और निर्वितर्क ऐसे ही सत्रहवें सूत्र में विचार समाधि थी अब उसके दो भेद करेंगे सविचारा निर्विचारा ठीक है चौवालीसवां सूत्र बोलिए एतया एवया एव सा स निर्विचारा निर्विचारा चूक्ष्म विषया व्याख्या सूत्र का अर्थ है एतया एव इसी व्याख्या से ही जैसे अभी व्याख्या की ऊपर इसी के अनुसार सविचारा और निर्विचारा ये दोनों समापत्तियां भी सूक्ष्म विषय वाली समझ लेनी चाहिए इसमें विषय सूक्ष्म हो जाएगा वो स्थूल विषय था ये सूक्ष्म विषय हो जाएगा वितर्क समाधि के दो भेद सवितर्क निर्वितर्का विचार के दो भेद सविचारा निर्विचारा तो वितर्क में क्या था शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों थे वो सवितर का होगी और शब्द और ज्ञान हट गया अर्थ अर्थमात्र बचा ये कौन सी धेरवीतर का उसमें विषय थे स्थूल भूत अब सूक्ष्म भूत विषय वाली विचार समाधि के दो भेद कर देते जब सूक्ष्म भूतों का हम प्रत्यक्ष करेंगे समाधि में और उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों हो तो कोणसी कहलाएगी? गीविचार सविचारा पर शब्द और को हटा देंगे तब अर्थ अर्थमाच निर्विचार निर्विचार बस होई सविचारा निर्विचार उसमें तीनो होंगे, तो सविचारा एक अर्थमा हो निर्विचार विषय बदल जायगा सूक्ष्मभूत हो भाष्य पडेंगे तंत्र भूतसूक्ष अभिक्तधर्मक अभिव्यक्तधर्मक देशकाल निमित्त देशकाल नि समापत्ती सा सविचारा सा सविचारा उच्यते उच्यते जी धूप न लगे भूत सूक्ष्मेश् भूत सूक्ष्मों में सूक्ष्म भूतों अभिव्यक्त धर्म केशु जिनका धर्म अभिव्यक्त हो चुका है मतलब जो तन्मात्रा के अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है जैसे गंध तन्मात्रा अहंकार से प्रक्रिया होते होते होते गंध तन्मात्रा का स्वरूप आ चुका वो बन गई अपने स्वरूप में आ गई तो ये है अभिव्यक्त धर्म केश् जिसमें अपना धर्म अर्थात अपना स्वरूप प्रकट हो चुका है अपने सही स्वरूप में आ चुकी है ऐसा ना, के। ना, ना ना ये अर्थ करेंगे जो तन्मात्रा अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुकी वो कहना चाहते हैं उन तन्वात्राओं के संबंध में सविचारा निर्विचारा समापत्ति होगी ये कहना चाहते हैं फिर और अगली बात देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नषु सवितरका में तीन बातें थी शब्द अर्थ और ज्ञान इसमें तीन और नई एड हो गई छह हो गई क्या क्या हो गई देश काल और निमित्त तो जब इन तन्मात्राओं का हम अनुभव करेंगे समाधि में तो किस देश में अर्थात किस स्थान में हम उनका अनुभव कर रहे हैं वो स्थान का भी हमको ध्यान रहेगा भारत में बैठे महाराष्ट्र में बैठे पूना में बैठे अमुक कॉलोनी में बैठे अमुक स्थान पर बैठे ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रहेगा मोटे तौर पर अर्थात पहिले ध्यान रख कर बैठे समाधी मे काँपर आहे जापान में आहे अमेरिका मे आहे भारत मे भारत मे पूण मे अमुक अमुक स्थान परम बैठ अमाधी लगा एक तो यथ है देश का दूसरा देश का दूसरा अर्थ हे हो सकता की जब तनमाख रहेश मे देख रहे मे सामने थीके? किसी भी चीज को हम हम देखते देखते हैं, हैं, तो तो अपने अपने सामने सामने ही देखते हैं। हमारा देखने का यही है, तो हम अपने सामने उसको ढंगामने प्रत्यक्ष अनुभव हो करे तनमा दूसरा अर्थ हे लगे देश का फिर अगला शब्द है काल इस काल में, वर्तमान काल मेस प्रत्यक्ष करी का बोध राह ठीक आहे क्या समय चल रहा है सुबह का समय है शाम का समय है किस काल में हम बैठे ध्यान लगाने समाधि लगाने थोड़ा काल का भी बोध रहेगा फिर है निमित्त निमित्त शब्द का एक अर्थ है चित्त निमित्त माने साधन तो चित रूपी साधन से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तर्मात्रा का तो जैसे अभी निर्विचार निर्वितरता निर्मितर मेहा ना स्वरूप शून्याय उस निमित्त काय नाही रहा चित के माध्यम से प्रत्यक्ष करे निमित्त काय गा मे चित्त के माध्यम से अनुभूती कर तनमा प्रत्यक्ष कर तीन चिजे और इन तीनो का अनुभव सहित हो दश काल और निमित्त इनका अनुभव हमे ध्यान मे होती होगी तनमा वो सविचारा नाम से करी जाएगी उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान वो तीन भी रहेंगे और ये तीन भी रहेंगे छ हो जाएंगे तो जब छह हो साथ में शब्द अर्थ ज्ञान देश काल और निमित्त छ सहित जो समाधि चल रही है तन्मात्राओं में वो होगी सविचारा ठीक है नहीं <laughs> बोलो क्या शंका है <laughs> नहीं है तो बोलो देशकाल जर क्यू पड रे जर नाही पड देख व्यक्ती का स्तर ॲसा हा उसको भी विचार हा तब, तब ये नाही ध्यान नाही द्या ध्यान दे रहा बाजार मे खाऊ आदमी शॉपिंग करता तो उसको ध्यान मेहता मी बाजार मे खा हा कौनसी दुकान परत या अच्छी अच्छी चीजे जो मुदनी मेसेस छाट रहा खरीदनी देश काही स्थान काधता टाइम काही पता राहता शाम के सात बज रे या सुबह के दस बज रज रा टाईम काही बोध राहता को मतलब कोश्चर्यजनक बात नाही आहे कोण अबनॉर्मल बाई जो सामान्य बात जे आदमी काही खडा आहे और कशी टाईम परम का और स्थान का पता राहता ही अगर समाधी लगात समिती वोध करले तर आहे आपत्ति क्या है बढ़ जाते हैं वो तो बढ़ेगा इसीलिए तो कह रहे हैं ये भी एक स्थिति है और वो भी एक स्थिति है दोनों स्थितियां यदि ऐसी स्थिति है तो सविचारा यदि अर्थमात्र है तो निर्विचारा यही तो अंतर बताना चाहते हैं ऐसी भी हो सकती है और केवल अर्थमात्र भी हो सकता है तब पांच चीजें विदा हो जाएंगी तीन ये और दो पहले वाली शब्द और ज्ञान तब पांच चीजें विदा हो गई केवल अर्थमात्र है तो निर्विचारा और यदि इन सब का बोध भी होय तो सविचार होत व अच्छी बा विवरण तर देनाही पडेगा ना बतनाडे ना ॲसी ॲसी स्टेजेस होती बेवा बसता ॲसभी होता अगर बता और व्यक्ती उस स्थिती तो पच तो कन्फ्यूज हो ये काम पहच गाय ॲसा गुरुजीने बयास बी नाही अधू्री बायूतो की जे समाधी लगा देशकाल वी हो सकता है। कोई वैसा भी करता देशकल का अनुभव करले मना नाही छोड द्याय बाई बाला को बत आवश्यक समजता व्हि बिसी काही बता बला स्वतंत्र कि ब सकता है। और सब बातें एक ही जगह नहीं हुई बताई जाती कोई प्रसंग ऐसा नहीं होता या उसको आवश्यकता नहीं लगती तो सारी बातें नहीं बताता आज सामने वाले की योग्यता इतनी है तो आज उसको एक बात बताएगा छह महीने बाद उसकी योग्यता बढ़ जाएगी फिर उसको और अगली बात बताएगा वो कह साहब छह महीना पहले आपने ये तो बताया नहीं था भाई उस समय हमें उचित नहीं लगा बताना आप पकड़ नहीं सकते थे हमारी बात इसलिए हमने नहीं बताया आज हमको लग रहा है कि आप बात सीखेंगे, इसलिए आज हमने आपको बात बताई, सारी बात एक साथ बता नहीं सकते सीखनेवाला सीख नाही सकता बला जे उचित समजता तब बो वर कुठ बाब बह कुठ और बाब हो ॲसा है यदि ॲसा ॲसा हो तो समजलीजिये सविचारा समापत्ती है्रिस होत्रा मे तनवात्रा विषय तो होई तनवाचाराय सविचारा मे सी चिजे साथव ही शब्द अर्थ ज्ञान देश काल निमित्त छे चीजे ही सविचारा जे निर्विचारा होवल के अर्थमानमा केवल और बाकी सब छूट जायगा होगा ठीक आहे आगे चल ताप ए निर्ग्रह्य उदितर्म विशिष्ट उदितधर्म विशिष्ट भूतसूक्ष्मसूक्ष्म आलंबनीभूत आलूत समाधी प्रज्ञा समाधी प्रज्ञा उपतिष्ठते। उपतीष्टते तो कहते हैं तथा भी समाधि प्रज्ञा या उस समाधि प्रज्ञा में भी जब चारा समापत्ति होगी उस समाधि में भी एक बुद्धि निर्ग्रही एक अवयवी का ही ज्ञान होगा अवयवी तो सदा ही रहेगा उसी का ही ज्ञान होगा अवयव तो सूक्ष्म वो तो दिखते नहीं जो अवयव निर्मित होकर जो अवयवी बना एक उसी का ज्ञान होगा एक बुद्धि निर्ग्रह्यम अवयवी काही ग्रहण होगा उदित धर्म विशिष्टम उसमे आपला धर्मविशेष प्रकट हो चुका है गंध तनमांध का रस तनमास का आपला धर्मविशेष है जिस वहान जायगा की गंध तनमास तनमा शब्द तनमा स्पर्श तनमा इस तरह से उसका जो जो अपना अपना धर्म है वो विशेष धर्म प्रकट हो चुका है भूत सूक्ष्म वो सूक्ष्म भूत आलंबनी भूतम समाधि प्रज्ञाया जो समाधि प्रज्ञा का विषय बना हुआ है ऑब्जेक्ट उपतिष्ठते, वो एक अवयवी के रूप में उपस्थित रहता है उसकी अनुभूति एक अवयवी के रूप में होती है ठीक है चलिए आगे बोली समाज ही प्रत्यक्ष का विषय ठीक आहे दोन मिळजे जुटोंग प्रत्यक्ष करून गाय ठीक आहे बिलकुल आप खोल प्रत्यक्ष करेगे वर्सनिकर्षण वेग लोक खो फे आम्ही खोलली पडेगी शब्द है काम से कान से हम उसको सुन भी सकते हैं, एक बार शब्द बोल लगे और कान से सुन लेंगे, वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आज योग्यता बढे प्रत्यक्ष मे विशेष ज्ञान होता है। अनुमान और शब्द मे गौण होता है, कम होता अभि व्यावहारिक लोक है देखको उत्तर गहरा प्रत्यक्ष नाही होता योटा मोठा प्रत्यक्ष हां फिर से, फिर से उसको और गहराई में जाना मे बार बार और गहराई मेर गहराई मे एक व्यक्ती मिठाई बनाता है और वहीने मिठाई बनसी जाता है। तो अच्छी मिठाई बना व्यक्ती फे बीस वर्ष तक मिठाई बनता राहता रोज अीस वर्ष मे जो परफेक्शन आती वही मे न आई ती तब्बी मिठाई बन रही तब्बी यु केथे हा सा मि मिठाई बनात आहे सीख लिया गाडी चलाने चला ड्राईव्हर छे महिने मे एक सर्मेंट सीखे जाता लिहिन जो बीस सर्व तक गाडी चला अनुभव एक वर्ष वेळ का अनुभव मे बह फर्क आहे बार बारसहरा अनुभव बढता जाता है। उसकी अनुभूती का जो गहराई का स्तर आहे ऊचा होता जाता है। अच्छा अच्छा अनुभव बढता जास्त नये सिरे चे सीती मग पता चलता जो बीच में उपाय बघा ती इसो देखो इसको देखो सुनोस अभि भोपात बैठली किंवा अब तो सीक्याय समाज शिवर में वगैरे एक देश होरीर काही भाव होता ध्यान करणाऱ्या वगैरे वपासना है उपासश्वर उपासना है एक भाग है हाँ वो वो तो एक अपने जैसे दिनचर्या में रूटीन में होता है वो तो उतना ही सिखारे है ये योग और समाधि वगैरह ये तो इससे और अलग चीज है हाँ ये तो नए सिरे से करनी पड़ेगी एक एक चीज को गहराई से जाके अध्ययन करना पड़ेगा उसका सारा सार निकालना पड़ेगा तब वो पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा प्रकृति और जीव जब तक ये दो चीजें समझ में नहीं आएंगी इससे पीछा नहीं छूटेगा आकर्षण बनाही व्यक्ति के मन में ये भावना बनी शायदे सुख होता होख मिळ शायदे रोज भागता मार्केट मे शाद कोण नयी आईटम आई और नयी आईटम खरीदे शायदे और सुख बढ जाय रोज भागता राहता व मार्केट में, रोज नेट पे सर्च मारता है। आज नई आइटम आयटम आई कोणसा नया सॉफ्टवयर आयाती राहतीय भोगवाद करा भौतिक वस्तु की तरफ जब तक इस गहराई समजलेगा तबत दौड बंद होण्या जबत दौड चलती तबत ईश्वर कि मुगा जब इधर थक जायगा ना तंग आजगा नाही भैया इस कुठ नाही देख लिया सब समज मे आोडो इसो तब ईश्वर कि मु करेगाय रास्ते गुजरना बहुत जरुरी इधरचे निकल पडेगा और अबत जो सिखात शिबिर मे ठीक आहे भाई आप बिलकुल भोगवाद मे पडे सुबे शाम धंदे मे लगे पैसे कमाने मेगे थोडी देर तो शांती ले लो थोडी देर तो ध्यान कर लो भगवान का वो तो बस थोडी देर के लिए एक टेम्परेरी कार्यक्रम एक रूटीन है चलो में कुछ ये काम भी होना चाहिए, तो कुछ तो हमारी वृत्ती आध्यात्मिक बने बस वतनही प्रयोजन से थोड स्टडी तो या पूरा गहराई अध्ययन इस तरफ करणार पडेगा पहिले थिअरिटिकल फिर प्रॅक्टिकल फिर पूरी समाधी तो पहच पायंगे जी आगे चले जी अविपडे या पुनः शाणत उदित अव्यपदेश्य धर्म सर्वधर्म, अनविनधर्म अनुपातिषुर्वधर्म आत्मक समापत्ती सा निर्विचारा निर्विचारा उच्यते अब ये निर्विचारा समापत्ति की बात कर रहे हैं पहले तो सविचारा की बात हुई अब निर्विचारा की बात करेंगे या और जो सर्वथा सब प्रकार से सर्वतः सब ओर से सब दिशाओं से शांत उदित अव्यपदेशीय शांत का मतलब जो समाप्त हो गया भूत कालवाचक जो खत्म हो गया शांत उदित जो उदित है वर्तमान है बन चुका अव्यपदेश्य भविष्य का जो अभी बनेगा तो भूत वर्तमान और भविष्य तीन शब्द आगे ये काल से संबंध रखते हैं तो यहां जो धर्म शब्द आए शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म तो धर्म जैसे कल बताया काल बोटे तौर एक वस्तु घडा मट्टी का गोला एक धर्म फिर घडा दूसरा धर्म और ठी कपाल तीसरा धर्म इन तीनों में जो अनुगत है वो है मिट्टी, उसका नाम है धर्मी वो धर्मी है मट्टी जो मटिरियल है द्रव्य धर्मी मिट्टी द्रव्य मे जो अलग अलग शेप्स आह अलग अलग स्थितिया बन रही उनका नाम है धर्म तो अब कह रहे हैं जो भूतकाल में धर्म बने थे वर्तमान में बने हुए हैं या भविष्य में बनेंगे इन तीनों कालों के धर्मों में, में अनवच्छिन्नेशु इनसे वो पृथक है शांत उदित अव्यपदेश इन धर्मों से असंबद्ध है अनवच्छिन्न अवच्छिन्न माने युक्त संबद्ध अनवच्छिन्न असंबद्ध तो ये असंबद्ध कहने का तात्पर्य क्या हुआ जैसे मकान है घड़ा है कार है रेलगाड़ी है विमान है इसका जो सीधा सीधा उपादान कारण है वो है पार्थिव कर्ण पार्थिव परमाणु तनमात्रा तो इससे दूर हो गई इसलिए उसका सीधा संबंध नहीं है ये कहना चाहते हैं इस शब्द से ये कहना चाहते हैं भूतकाल में जितने रेलगाड़ियां बनी बस कार्रक मकान मोटरगाड़ियां बनी वो भूतकाल की वर्तमान में जो बनी हुई है ये उदित होगी और भविष्य में जो और आगे बनेगी आज के बाद वो भविष्य की है इन सारी वस्तुओं में तन्मात्राओं का सीधा संबंध नहीं है वाया वाया तो है तो सीधा नहीं है इस बात को कहने के लिए अनवच्छिन्न शु यह शब्द आया फिर अगला शब्द कहते हैं सर्वधर्म अनुपातिशु अब इनडायरेक्टली वो सब पदार्थों के अंदर बैठी है तन्मात्राएं इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं तो दोनों बातें आ गई डायरेक्टली वो उनसे संबद्ध नहीं है पर परोक्ष रूप से हैं सर्वधर्मात्म केशु सभी पदार्थों जो हैं वो उसी का ही रूपांतर है तन्मात्राओं का वाया वाया तन्वात्राओं से परमाणु बनेंगे पृथ्वी जलवन वायु के और उनसे फिर पदार्थ बनेंगे तो एक तरह से वो तन्वात्राओं का ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तित रूप है जो सारे पदार्थ है रेलगाड़ी मकान मोटरगाड़ी सारी चीजें उन तन्मात्राओं में जो समापत्ति है सब प्रकार से सब तरीके से केवल तर्मात्राओं में ही जो समापत्ति है वो निर्विचारा है तो इसका अर्थ हुआ वो पांच चीजें अब यहां छूट गई शब्द ज्ञान देश काल निमित्त पांच हट गई और बस पूरी तरह से व्यक्ति तर्मात्राओं में ही संबद्ध हो गया इन्वॉल्व हो गया बस उसी का ही अध्ययन चल रहा तो यह निर्विचारा समापत्ति कहलाएगी एवं स्वरूपम ही एवं स्वरूपम ही तद भूत तद भूत एते सूक्ष्म तद्भूत सूक्ष्म स्वरूपेण स्वरूपेण आलंबनी भूतम आलंबनी एव एवं समी स्वरूपं समी प्रज्ञा स्वरूपम तो कहते हैं एवं स्वरूपं ही तद्भूत सूक्ष्म वो जो सूक्ष्म भूत है उसका ये स्वरूप है अपना प्रॉपर जो वास्तविक स्वरूप है उसका यह है और यही स्वरूप एते नैव स्वरूपेण आलंबनी भूतम इसी स्वरूप से वो इस समाधि का वो आलंबनी भूत है इसका विषय बना हुआ है तन्मात्रा और समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उस समाधि प्रज्ञा के स्वरूप को समाधि में जो उसकी अनुभूति हो रही है योगी की उसके स्वरूप को उप रंजयती रंग देता है अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है और योगी को तन्मात्रा का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ जाता है उसको उसकी अनुभूति हो जाती है ये तन्वात्रा का जो अपना असली स्वरूप है वही उसको ज्ञात होता है वो समाधि प्रज्ञा को रंग दिया उसने अपना सही स्वरूप प्रकट कर दिया आगे चलिए हाँ बोलिए पूरा है हाँ जी इसमें हां आख खोल आख खोल के तो तब बे जे वीज से दिखती हो तनमाखे दिखती नाही सूक्ष्म आंख बंद कर अंदर मनसे मन देखना पडेगा तनमा गौरण करषय नाही आहे ना हमारी दृश्य सीमा बाहेर आहे सूक्ष्म बहुत य खुली आखे तनमाख सकती पर जो रूप है हाँ? उसको तो देख हा देखील रूप सूक्ष्म हैलिस आख से नहीं रूप जिस दिस आंखे नाही दिखने वॉली स्मृती विषय बनाेगाव स्मृती किसकी करेगे जिसका प्रत्यक्ष कि प्रत्यक्ष आपण किया तनमाखे दिखता ही नाही थोडा और सुनिये आंख से वो सारी चीजें नहीं देखी जा सकती जिन जिन में रूप गुण है क्या काम ने दोहराई आंख से वो सारी चीजें नहीं देख सकती जिन जिनमें अनुपगुण जिन है हाँ वो महत्व चाहिए हाँ होना चाहिए। हाँ पर... महत्व परिमाण हो अव्यवी हो और रूप विशेष हो विशेश तो आंख से दिशता है अब सूक्ष्म तत्व है अणुपरिमाण है और आंख की जो दृश्य सीमा है उससे बाहर है भले रूप गुण है पर हमारी जो देखने की एक सीमा है नेत्र की उस सीमा से यदि बाहर है अधिक सूक्ष्म है तो आंख से नहीं दिखेगा रूप गुण है भले ही इस आंख से दिखने के लिए रूप गुण भी होना चाहिए और उसका परिमाण बड़ा होना चाहिए तन मात्रा का परिमाण बड़ा नहीं है वो अनुपरिमाण है इसलिए आंख से नहीं दिखेगी स्थूलभूत जैसे पृथ्वी है पृथ्वी जल और अग्नि ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो आख सहत परिमाण जे हो ती दिवस परिमाण होगा तब दिखेगे परमाणु नाही दिखेगा एक परमाण नाही दिखेगा पृथ्वी का और साठ परमाण का एक अणुप वी सूक्ष्म वी दिखेगा फिर दो अणुओ का एक द्वेणुप एक सो बीस परमाण होगे वोनगा तीन द्याणूक का एक त्र यहां से दिखना शुरू होगा तो उसमें 360 सौ परमाणु हो जाएंगे 120 के 3 गुणा कर लो 360, यहां से वो दृश्य सीमा के अंतर्गत आता है तो अब दिखना शुरू होगा 360 का जो एक तरसरेणु है वो दिखेगा 480 का एक चतुराणुख है वो दिखेगा छह परमाणुओं का पंचाणुख है वो दिखेगा और बड़े बड़े बड़े सब दिखते जाएंगे जो दृश्य सीमा के अंतर्गत आते हैं वो दिखेंगे पर अणु परमाणु द्वैणुक यहां तक सूक्ष्म है अणु परिमाण ये नहीं दिखेगा चाहे पृथ्वी का भी क्यों ना तो वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी आंख से जिन जिन में रूप गुण है रूप गुण के साथ साथ महत् परिमाण होना चाहिए वो इनमें नहीं है तो तन में भी महत् परिमाण नहीं है वो तो अणु से परमाणु से भी सूक्ष्म है इसलिए वो से नहीं दिखेगी जब आंख से देखा ही नहीं तो स्मृति कहां से आएगी स्मृति तो आंख से देखकर पहले उसका प्रत्यक्ष होगा उस प्रत्यक्ष संस्कार बनेगा उस संस्कार स्मृती बनेग जसका प्रत्यक्षही नाही हुवासंस्कार हुआ उसका संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृती नाही आकती व शब्द प्रमाणसे हम चल रहे हैं, या तो ऐसे समज म आयगा या फिर अंदर आंतरिक प्रत्यक्ष होगा आंतरिक तनमा मनसे देखना पडेगा उसकाूप बनेगा विचार समाधी मी चलि आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा च स्वरूप शून्य स्वरूप शून्य इव तदा निर्विचारा, निर्विचारा इति उच्यते तो समाधि प्रज्ञा जो है वो कैसी होती है स्वरूप शून्य इव वही बात कि मैं चित्त के माध्यम से तन्मात्रा को देख रहा हूं ये चीज हट गई जब यह हट जाती है कि किस माध्यम से मैं देख रहा हूं और अर्थमात्रा यह लाभ होती बस तन्मात्रा का ही मुझे अनुभव हो रहा है तन्मात्र की ही मुझे केवल अनुभूति चल रही है जब यह बात होती है तदा निर्विचारा इति तब वो निर्विचारा समापत्ति कहलाती तो इससे पता चले गया अर्थमात्र निर्भाषा बाकी पांच हस्में विधा हो गए हट गए तत्र महद वस्तु महद वस्तु विषया विषया सवितरका सवितरका निर्वितर च निर्वित अब दोनों का भेद बतला रहे त्र इन दोनों में भेद इतना है महद वस्तु विषया सवितरका निर्वितरका च स्थूल वस्तु विषय वाली पंचमाभूत विषय वाली वो तो सवितरका और निर्वितरका है और आगे सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा सविचारा निर्विचारा चूक्ष्म वस्तु विषय वाली सविचारा और निर्विचारा तो इस प्रकार से चार समापत्तियां हो गई सवितर्का निर्वितरका सविचारा निर्विचारा इन दो में स्थूल वस्तु विषय होगा पंचमाभूत स्थूलभूत सवितरका और निर्वित में इसमें सूक्ष्म होगा तन मात्राएं सविचारा बस इतना अंतर है एवं, एवं उभयोर, उभयोर एतया एव, उतया एवं निर्वित विकल्प इति. तो कहते हैं एवं इस प्रकार से निर्वित जो निर्वितर् समापत्ति बताई थी पिछले सूत्र में उसमें क्या विशेषता थी उसमें शब्द और तो हट गए थे अर्थ मात्र बचा था तो उसमें तीन विकल्प थे शब्द अर्थ और ज्ञान और तीन में से दो की हानि हो गई निवारण हो गया केवल एक बचा था तो निर्वित की जो व्याख्या थी उसके अनुसार जैसे बताया था कि दो चीजें वहां हट जाएंगी उसी के अनुसार इन दोनों की स्थिति समझ लेना इन दोनों की सर, सर सविचारा तो विकल्प है विकल्प हानि उसमें।, उसमें भेद हटे नाही है। हटे है निर्विचारा में। तो दो मे भेद हट गे एक निर्वितर्का मे एक निर्विचारा मे उभयो का अर्थ है और निर्विचारा <laughs> एवं उभयोर विकल्प हानिर्व्याख्या इस प्रकार से दोनों की विकल्प हानि समझ लेना ये भेद प्रभेदों की रहित दो निर्वित और निर्विचार इन दोनों में ही वो भेद प्रभेद नहीं होते केवल अर्थमात्र होता है ऐसा समझ लेना किस आधार पर निर्वित उसकी व्याख्या <coughs> थोड़ा पानी चाहिए मिल गया, मिल गया, राजेश जी पानी मिल गया, धन्यवाद ये पंक्ती होवी स्पष्ट तो ये सूत्र पूरा हो गया सूत्रार्थ तो बताई दिया था ठीक है आगे चले पैतालीसवा सूत्र बोलिए सूक्ष्म विषयत्व चूक्ष्म विषयत्व अलिंग पर्यवसानम अलिंग पर्यवसानम तो बताया जैसे पिछले सूत्र में कि स्विचारा और निर्विचारा सूक्ष्म विषय वाली है। तो सूक्ष्म विषयता कहां तक जाएगी उसकी सीमा बताइए कहां तक इसको कवर करना तो उसकी सीमा बता रहे हैं अलिंग पर्यवसान अलिंग नाम प्रकृति का है मूल प्रकृति सत्व रजम तीनों का जो संघात है तीनों पार्टिकल्स का सत्वरजतम का जो संघात है मूल प्रकृति उसका नाम है अलिंग और जो महतत्व है उसका नाम है लिंगमात्र वो लिंगमात्र और मूल प्रकृति अलिंग उसका कोई लिंग नहीं कोई लक्षण नहीं वो किसी भी तरीके से प्रकट नहीं होती अलिंग अव्यक्त तो कहते हैं सूक्ष्म विषयता अलिंग पर जाके समाप्त होती है ये सूत्रार्थ हुआ पंचमाभूत स्थून है इससे सूक्ष्म तन्वात्राएं पांच उससे सूक्ष्म इंद्रियां मन अहंकार बुद्धि और अंतिम सबसे सूक्ष्म मूल प्रकृति ंग यहां तक जाकर के सूक्ष्म विषयता पूरी होती है अब यहां एक और बात ध्यान देनी है ये जो सूक्ष्म विषयता एक के बाद एक सूक्ष्म होते जा रहे हैं पदार्थ उपादान कारण की दृष्टि से बताए जा रहे हैं यद्यपि प्रकृति से अधिक सूक्ष्म जीवात्मा है और उससे अधिक सूक्ष्म परमात्मा है अधिक सूक्ष्म क्यो नाही लिया, तो नहीं लिया कि वो इनके उपादान नाही है एक दूसरे के उपादान नाही पंचमाभूत का उपादान तनवात्राय है तनवात्राओ का उपादान अहंकार है अहंकार का उपादान महतत्व है महतत्व का उपादान प्रकृती आगे प्रकृती का उपादान नाही आहेोक लिया उपादान कारण कृष्टी सूक्ष्म विषयता प्रकृती तक समजले आगे नहीं, नाही सूत्रार्थवा चलिये भाष्यम पार्थिव गंध तनमात्रमात सूक्ष्मो विषया पार्थिव अंग का सूक्ष्म विषय है गंध तनमा पिंड, उस पिंड का एक छोटा कण पार्थिव अंग परमाण पार्थिव परमाण सबसे छोटा कण इसका भी सूक्ष्म तत्व है तन्मात्रा जो इसका उपादान कारण है जिस तनमात्रा से यह पृथ्वी का परमाणु बना था ये स्थूल हो गया और इसका सूक्ष्म विषय हो गया तन्मात्रा गंध ऐसे ही सभी कणों का देखते जाएंगे अप्यस्य आप्य रस तनवात्रा रस तनवात्र तो, तो आप जल को कहते हैं अप्यस्य जलीय कण का जलीय परमाणु का सूक्ष्म विषय रस तन्मात्रा तेजस्य तेजस रूपतन मात्रम रूपतन जो अग्नि का है उसका हैस विषय रूपतन मा एक का एक एक बनता जाय वाय स्पर्श तनमात्रम स्पर्श तनमात्रम वायु का जो है उसका परमाण हैसूक्ष स्पर्श तन माझ्या उपादान छोटा आकाशस्थ शब्द तनमात्रम शब्द आकाश का जो है परमाण हैसूक्ष विषय शब्द तन्मा योग दर्शन में, साख्य दर्शन में तो आकाश के परमाण आने गे आकाशीय अनोर सूक्ष्म विषय शब्द तनमा शब्द तनमाच मनी और पंचमाभूत मे पाच माने और वेण भी माने परमाण भी माने वैशेषिक किती और आकाश की बामें परमाण नाही है वैशेषिक मे जो आकाश की चर्चा है उसमें आकाश के परमाणू नाही माने गए। वो शून्य आकाश की बात करता खी स्पेस हैरिजनल जिंदर सारे आयटम टिके हुए स्पेस खाली जगा वस्की बाता परमाण वॉले आकाश की बालि दो तरह का आकाश है एक परमाणु स्वरूप एक से रहित सप्ताह हा व सत्ता ता कहे सत्ता मे फर लग जायगी परमाणु शब्द बोलो तर ठीक आहे एक एक शब्द सोच समज के बोलना पडता फेर सत्ता बोलते अटक जायगे की ना कहीं। सत्ता तो मानेगे परमाण नाही मानेगेस नाही नाही सत्ता मांनी पडेगी घो द्रव्य मना है वैशिष्टिक आहे नौ द्रव्य माने नौ द्रव्यो मे एक आकाश द्रव्य तो, तो उशीक मानते जिसकी सत्ता हो तो उसकी सत्ता है नहीं इसलिए हम सत्ता शब्द का प्रयोग नाही करी सीधी, -सीधी। वैशेषिक वेळे आकाश के परमाण नाही हैर साख्य योग के आकाश के परमाण है बस इतनी बाब सीमित करते बापष्टी आकाश के जो कण हैन सूक्ष्म विषय शब्द तनमाग हो पाच महाभूत होगे पाच उनकी तनमा आगे चलिए तेषा अहंकार ते अहंकार अब तेषाम मतलब पांच तन्मात्राओं का जो सूक्ष्मभूत तन मात्रा है उनका जो उपादान कारण है वो अहंकार है उसका सूक्ष्म विषय अस्यापी आस्या लिंग लिंगमात्रिंग सूक्ष्म विषय सूक्ष्म अस् अहंकार से इस अहंकार का भी सूक्ष्म विषय लिंगमात्र है महत्व लिंगमात्र लिंगमात्र अलिंगम अलिंगम सूक्ष्मो विषय सूक्ष्मो विषय तो मात्र जो महत्व है उसका भी सूक्ष्म विषय और आगे अलिंग प्रकृति मूल प्रकृति यहां तक पहुंच गए आगे पढ़िए, न च अलिंगात परम सूक्ष्म परम सूक्ष्म अस्थित अलिंग से और अधिक सूक्ष्म कुछ नहीं कोई पदार्थ नहीं प्रकृति से आगे और अधिक सूक्ष्म नहीं है प्रश्न अग्रा करते हैं ननु अस्ति अस्थि पुरुष सूक्ष्म तो ननु का अर्थ होता है प्रश्न एक व्यक्ती प्रश्न कि गुरुजी आपल्या कह कहद्या अहंकार सतरम सगे अलिंग से आगे, आगे कोण सूक्ष्म ही नाही तुम्ही का गुरुजी हमारा एक सवाल है पुरुष उद्या सूक्ष्म है सी प्रकृति से अधिक सूक्ष्म पुरुष है आप फिर कैसे कहते हैं कि अलिंग से आगे सूक्ष्म कुछ नहीं तो सिद्धांति उत्तर देता है सत्यम सत्यम हाँ हाँ आपकी बात ठीक है जीव और ईश्वर ये दोनों पुरूष हैं ये दोनों ही प्रकृति से सूक्ष्म है आपकी बात ठीक है परंतु जिस एंगल से हम कह रहे हैं उस एंगल से नहीं हम किसी अलग दृष्टि से कह रहे हैं उस दृष्टि से सुनो जिस दृष्टि से हम कह रहे हैं अगर वक्ता के अभिप्राय को छोड़ दिया तो भटक जाएंगे कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे हम जिस अभिप्राय से बात कह रहे हैं उसी अभिप्राय से हमारी बात सुनो तो एक दृष्टिकोण से आपकी बात ठीक है परंतु हम जिस ढंग से कहना चाहते हैं वो सुनिये यथालिंगात यथा परम अलिंग से सूक्ष्म न च एवं पुरूषस् हम ये कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से उपादान कारण के रूप में हम इस तरह से कह रहे लिंगात परम अलिंग से सूक्ष्म महत तत्व अधिक सूक्ष्मता प्रकृति की है उपादान के रूप में न एवं पुरुष से इस रूप में उपादान के रूप में पुरुष की सूक्ष्मता अलिंग से अधिक नहीं है हम इस एंगल से कह रहे इस दृष्टि से हमारी बात को समझे किंतु लिंग लिंग कारणं कारण कारण पुरुषो न भवती पुरुषो हेतुस्तु भवती हेतुस्तुती लिंग का अन्वयी कारण उपादान कारण जो उन्वित राहता संबद्ध रहता है एटिरियल उस रूप में पुरुष नहीं है अलिंग के साथ लिंग का अन्वयी कारण पुरुष नये हेतुस्तु भवतीस उसका हेतु तो है हेतु का मतलब प्रयोगता महतत्व का प्रयोक्ता तो है, महतत्व का लाभ तो उठात जीवात्मा जब हेतु का प्रयोक्ता करेंगे, तो यहा पुरुष का होगा जीवात्मा जीवात्मा बुद्धि का लाभ तो उठातही देखो हम सबलो बुद्धी का लाभले ती तो अच्छी तर जी रे ढंग जी रे तो इस से लिंग का वो उपादान कारण नहीं है पर लिंग का प्रयोगता जरूर है पुरुष हो होग्या जीव और जब पुरुष पुरुषकार्वर करेंगे, तो करेंगे निर्माता महतत्व का निर्माता तो पुरुष जरूर है परि उपादान नाही आहे दोन पुरुष लिंग मात्र सूक्ष्म होते हुभी व कारण नाही आहे हटा द्या हमारे अभिप्राय अलग करम उपादान कारण की बाब कर रहे अत प्रधाने, प्रधाने सौक्षम सौक्ष प्रधान मे प्रधान मतलब प्रकृती प्रकृती मे सूक्ष्मता निरतिशयम सबसे अधिक व्याख्यातम हम्म कही आहे या सूत्रकारने कही सबसे अधिक सूक्ष्मता प्रकृती मे बी इस अधिक और सूक्ष्म कोण नाही आहे जो की इन कारणकार्य द्रव्यो मे अधिक सूक्ष्म कारण द्रव्य हो और ऐसा ॲसा कोण अंतिम सूक्ष्म कारण द्रव्य मूल प्रकृती प्रासंगिक बा सूक्ष्म विषयता उपादान कारण की दृष्टी यहा ती अर लोट के आते वापस उप समाधी वॉेत समापत्ती और समाधी चलियालीसवा सूत्र बोलिये हा प्रश्न बोलिये वेदांती लोक वेदांति लोग तो वो कह देते हैं सब व्यवहार के लिए है जगत जगत है रोटी है कपड़ा है मकान है सूर्य है चांद है धरती है सब तारे हैं सब कुछ है ये तो व्यवहार की सिद्धि के लिए परमार्थिक सत्ता इनकी नहीं है वास्तव में इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है ये ब्रह्म का ही रूप है ब्रह्म जो है इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है निमित्त भी वही उपादान भी वही ऐसा बोलते हूँ यहां यात स्पष्ट दिया, परुष अलग है और प्रकृति अलग है तो वैदिक मान्यता तो इसकी ठीक ठीक इस तरह से व्याख्या करते हैं, कि ब्रह्म अलग चीज है जीवात्मा अलग चीज है वो इसका है जगत का और मूल प्रकृति अलग चीज है दोन चैतन आहे जीवरेश्वर परस ॲस बा गोल गोल करदेंगे की हा येते सब है तो सही पर व्यवहार केल्पना कर रखी है क्या मु भूख लग रे चलो रोटी खा लो वास्तव भूक आहे ना कोई रोटी आहे ना कोई जगत है कुठ नाही आहे सब भ्रांती आहे वास्तव मे ब्रह्म हि है, बस और कुठ नाही वेगळी बाब करता सब की बात है बाई तर्क नाही कोण प्रमाण नाही ऐशी फालतू बादन एक, एक वेदांती बाबत हो रही थी मेरी वेहन लागे सब ये सब जगत सब मिथ्या मै अच्छा जगत मिथ्या है सच बात है बोला हां हां मे अच्छा ये रोटी जो है जगत का भाग है नाही जगत काही एक हिस्सा ना रोटी तो फिर जब आपको भूख लगती है तो रोटी मत खाया तो <laughs> रोटी भी मिथ्या है आपकी भूख भी मिथ्या है फिर मिथ्या भूख को मिटाने के लिए मिथ्या रोटियां खाते हो ये तो आपका सारा व्यवहार मिथ्या है तो मिथ्या व्यवहार करने वाला तो अच्छा आदमी नहीं होता तो तुम्हारा तो सारा ही खाता नहा है <laughs> तुम्हारा <laughs> तो सारा ही लेना देना बेकार है मिथ्या व्यवहार करने वाले का तो वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है अच्छा आदमी तो वो होता है जो सच्चा व्यवहार करे तो आपका तो सारा व्यवहार ही मिथ्या है आप नहाना धोना खाना पीना दुकान पर जाना व्यापार करना यह सब मिथ्या है तो ये मिथ्या व्यवहार छोड़ो और जो आप बोलते हैं जो भाषा बोलते हैं जो बात बोलते हैं ये भाषा और आपकी बात भी तो जगत का एक हिस्सा है और जगत मिथ्या है तो आपकी बात भी मिथ्या है आपकी मिथ्या बात क्यों माने हो फ चारोर से फत गया आप क्या जवाब दे घबरा गया बेचारा तो वो ऐसी कल्पनिक बातें करते हैं ऐसे बिना फेसर पैर की कोई तर्कपूर्ण बात नहीं उनकी। है उनकी ठीक है चले आगे छियालीसवां सूत्र बोली ता एव ता एव सीजी समाधि तो ता एव वे ही चारों अभी चार आई थी कौन कौन सी निर्वितर सविचार हाँ ये चारों की चारों सवितर् निर्वित सविचारा निर्विचारा सबीजा समाधि ये सबीज समाधियां हैं बीज सहित सबीज सपरिवार सब का मतलब परिवार सहित पर सबीज बीज सहित बीज कहते हैं कारण को बीज कारण गेहूं का बीज है वो गेहूं के पौधे का कारण तो यहां कौन सा बीज है यहां है पुनर्जन्म का बीज यहां तो आध्यात्मिक विषय चल रहा है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बार बार जन्म होता है बार बार शरीर बनता है बार बार अंकुर फूटते हैं पौधे बनते हैं तो इस अंकुर फूटने का बीज है अविद्या पुनर्जन्म का बीज पुनर्जन्म का कारण वो हो है अविद्या तो ये सारी की सारी संप्रज्ञा समाधियां चारों की चारों सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा येते सारी सबीज समाधिया है समाधी प्राप्त होने पर भी अविद्या बची हुई है अभि अविद्या नष्ट नाही हुई हा येते बना च पुनर्जन का कारण अविद्या अभी बाकी है ठीक आहे जी य सूत्रार्थ होगा आगे भाष्य देखि ताश्राशत्र समापत्तो समापत्ति बहिर्वस्तु बीजा बहिर्वस्तु बीजा समाधिरपी समाधिरपी सबीज सबीज तो ये चारों की चारों समापत्तियां बाह्य वस्तु विषय वाली हैं तो बह्य वस्तु बह्य वस्तु का अर्थ होता है ईश्वर को छोड़ के बाकी सारी चीजें वो सब बाह्य वस्तु है ईश्वर से अतिरिक्त बाकी बची हुई सब बह्य वस्तु आग पंचमाभूत आकृती प्राकृतिक प्रकृति, पदार्थ सारे आग दीवा ठीके आनंद अस्मिता की चर्चा नाही की नाही की ना अभ्या क्या करना कर या तो मानना पडेगा की आनंद और अस्मिता के जो ऑब्जेक्टस थे उन दोन समाधि के ऑब्जेक्ट भीमे इन्वॉल्व करो इमेंट इन्क्लूड करो सविचारा और निर्विचारा मे क्यकी सूक्ष्म विषयता बीथी ना आगे तक हे तो सूक्ष्म विषयता के कथन से उनको भी इसी में इन्वॉल्व कर लें इसी में जोड़ लें या फिर यह माना जाए कि उनके भी दो दो भेद किए गए होंगे कहीं वो सूत्र गायब हो गए खो गए काल क्रम से छूट गए वो सूत्र कहीं गायब हो गए यह एक दूसरी संभावना है तो उनके दो दो भेद कैसे बनेंगे आनंद के तो दो भेद बनेंगे सानंद और निरानंद अस्मिता के सास्मिता और निरस्मिता ऐसे दो दो भेद करेंगे तो चार के आठ हो जाएंगे सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा सानंद निरानंद सामिता निरस्मिता पर ये जो दूसरी कल्पना है हमारी दूसरी संभावना के आनंद और अस्मिता के भी दो दो दो भेद बनाए गए हो और वो सूत्र कहीं छूट गए गायब हो गए ये मान्यता को आगे पिछले सूत्रों से बल नहीं मिलता आगे पीछे के सूत्रों से इस संभावना को पुष्टि नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती इससे अगला सूत्र देखिए सैतालीसवां निर्विचार वैशारद्य निर्विचार समाधि की कुशलता होने पर फिर उसका यह फल होता है अध्यात्म प्रसादा आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा ऊंचा हो जाता है तो इस सूत्र से यह लगता है कि इन्होंने अंतिम समापत्ति निर्विचार ही मानी अगर उनके भी दो दो भेद किए होते तो अंतिम समाधी तो जो सबसे उची होती वो निरस्मिता होती तब निर्विचार ना कहकर निरस्मिता वैशारद्ये फिर ऐसा कहते तो हम कल्पना करले बीच मेर सूत्र थे वो छूट गे व शब्द नाही आयांना पडेग पहिली संभावना स्वीकार करी पडेगी की उन बाकी आनंद और अस्मिता के जो विषय उनको भीमे जोडो सविचारा मे निविचारा मे क्यक सूक्ष्म विषय वली ही और ये सारे सूक्ष्म विषय हैं तो इस प्रकार से जीवात्मा तक को हमें निर्विचार समाधि में लाना पड़ेगा तो उसका स्वरूप ये बनेगा इंद्रियां तन्वात्राएं और मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा इतनी सारी चीजें जब शब्द अर्थ ज्ञान सहित देश काल निमित्त सहित जानी जाएंगी तो वो होगी सविचारा समापत्ति और जब इतनी सारी चीजें अर्थ मात्र जानी जाएंगी तो वो होगी निर्विचारा समापत्ति तो इस तरह से चार ही समापत्तियां बनी इसलिए भाष्यकार ने ताश चतसर समापत्ति चार संख्या फिक्स कर दी तो इससे ये संभावना लगती है कि बाकी सबको विषयों को, को इन्हीं में लाना होगा तब सूत्रकार इस तरह से बनेगा वो सारी की सारी चारों समापत्तियां बाह्य वस्तु विषय वाली है इसलिए वो समाधि बीज समाधि कहलाती है तो अब ये बाह्य वस्तु से फिर अर्थ लेना पड़ेगा जीवात्मा तक बाह्य वस्तु है। इस तरह संगति बैठेगी क्योंकि वो चारों समाधियां जो सत्रहवें सूत्र में थी वहां जीवात्मा तक जोड़ रखा है अस्मिता समाधि का विषय तो बहिर्वस्तु का अर्थ होगा ईश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीजें बाह्य वस्तु विषय वाली है या प्रकृति, तक प्रकृति की बात कहीं आई नहीं है जो भी अलिंग की, चलूंगी चलूंगी अलिंग की जो है केवल सूक्ष्मता बताइए वो समाधि का विषय बनेगी जी प्रकृति ऐसी चर्चा नहीं आई ना तो इकतालीसवें सूत्र में आई ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्री उसमें भी नहीं आई फिर सत्रहवें सूत्र में भी नहीं आई वितर्क, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता वहां भी प्रकृति नहीं आई तो वहां भी नहीं आई इकतालीस में भी नहीं आई और इन सूत्रों में भी नहीं आई तो इसलिए थोड़ा हमको ये थोड़ा विचारही लगत की प्रकृती को समाधी का विषय बनाये या ना बनाये अगर बनाये चार मेनसे विभाग मे जायगी वितर्क जायगी नाही विचार मे जायगी और आनंद नहीं, मे न जास्त अस्मिता मे एक आत्म क्या अस्मिता जीवात्माही आहे तो वांगे कारण थोडासा डाळ सगळी कारण, है। कारण को, को, को, चार मेसेल् जोडेंगेस है है? द्रहन द्रहन। हाँ ग्रहण तो साधन है सादन। तो प्रकृति साधन नहीं इसकी पुष्टि भी तो करनी पड़ेगी कहीं शास्त्र वचन से ये तो हमारी उहा है उहा की पुष्टि के लिए भी तो कोई वचन तो दिखाना पड़ेगा देखो यहां इसका संकेत है कहीं कोई संकेत मिलना चाहिए पर न तो आनंद समाधि में उसका संकेत मिल रहा न अस्मिता में मिल रहा आएगी तो इन दो में से कहीं ना कहीं आएगी इन दो के बीच की स्थिति है वो मूल प्रकृति जो तेरा करण थे उनसे अधिक सूक्ष्म है और जीवात्मा से थोड़ा अधिक स्थूल है मान लो यू मान लो तो इन दो के बीच में आएगी अब इन दो के बीच में आएगी यदि तो इन दो में से किसी न किसी एक समाधि में उसको जोड़ना पड़ेगा या तो आनंद में जोड़ो या अस्मिता में जोड़ो अब आनंद में भी उसका उल्लेख नहीं दिख रहा कहीं पर और अस्मिता में तो साफ ही एक वस्तु कह दी एक ही वस्तु आत्मा वो चेतन ही है इसलिए वो कहीं दिख नहीं रही थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं कोई बात नहीं जितना समझ में आ रहा उतना ले लेते हैं तो बाहर वस्तु का अर्थ हुआ जीवात्मा भी और प्राकृतिक पदार्थ भी ये सब बाह्य वस्तु है तो ये सारी चारों समापत्तियां बाह्य वस्तु विषय वाली है ईश्वर को छोड़कर बाकी सब चीजें इसमें आ गई इसका अर्थ हुआ कि यहां तक अभी अविद्या बची हुई है अविद्या मरी नहीं है अभी पुनर्जन्म का कारण विद्यमान है तो संप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त हो जाए तब भी अभी मोक्ष की स्थिति नहीं बनी यह जानना चाहिए अब पूजा जी कहेंगी बहुत कठिन है <laughs> कठिन भाई सरल कौन सा काम यह बताओ मैथ्स में पीएचडी करना सरल है क्या एम करना कोई सरल है क्या सीए करना कोई सरल है क्या कठिन तो सारी चीजें बस व्यक्ति ठान लेता है मुझे यह करनी है तो हो जाता फिर सरल हो जाए कठिन हो जो भी हो लोग तो कहते हैं आसमान के तारे भी हम तोड़ के धरती पर ला देंगे बस ठान लो एक बार सब हो जाएगा यद्य भी तारे तोड़ना कठिन है वो तो असंभव ही है फिर भी एक मुहावरे की भाषा में बोलते हैं आप कहो तो आसमान के तारे तोड़ के ला दे बस एक बार ठान लो कि यह काम करना है बस कर डालेंगे फिर तो हो ही जाएगा कठिन तो है परंतु दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और कोई चारा नहीं, करना ही पडेगा इसको किये बिना हमारे दुख समाप्त होण्या सबलोगत जी दुन्या बहुत झंझट परेशनी दुःख है कल गेथे ना थी, अगला जनम नाही जसको समज म आह संसार दुःख कसीको अगला जनमो फे हो, स्कूल जाता पडेगा फिर एल के फिर ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, फिर सीखना पडेगा है ना तो जो विचार करता है गहराई से सोचता है, उसको संसार में दुख दिखता है, और जिसको दुख दिखता है, तो फिर वो सोचता है, बस एकही रास्ता है, छूटने जित कठीण होणार प्रकारे अविद्या को मारनाही होगा और फे जा मो अभी अग अगली पंक्ति देखिए तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को सको निर्वितकक्ष्मे अर्थे स विचारो निर्विचारी चतुर्धा चतुर्धा उप संख्या समाधि रीति तो चार समापत्तियाँ हैं ये सब सबकी सब सवीज समाधिया हैं तत्र इस विषय में इस संदर्भ में ये जानना चाहिए स्थूल अर्थे है और निर्वितर्क स्थूल वस्तुओं हो में सवितर्क और निर्वितर्क ये दो समाधियां हो और सूक्ष्म वस्तु में सविचार और निर्विचार बस चार ही हुई इस प्रकार से चतुर्धा उपसंख्या समाधि रीति चार प्रकार की ही समाधि मानी गई गिनी गई तो अंतिम हो गई ये चौथी निर्विचारक अब निर्विचारा समापत्ति हो गई और जीवात्मा मतलब योगाभ्यासी प्रत्यक्ष करते करते करते अंतिम जीवात्मा तक पहुंच गया आत्मा तक की उसको अनुभूति हो गई जीवात्मा क्या है वो समझ में आ गया उसकी फर्स्ट क्लास अनुभूति हो गई गहराई में सूक्ष्म ऐसे मोटा अनुभव तो सभी को है आत्मा का मोटा अनुभव तो सभी को है हर व्यक्ति महसूस करता है मैं हूं हाँ या न सभी महसूस करते हैं, मैं हूं कोई यूं कहता है मैं नहीं हूं <laughs> ऐसा तो कोई भी महसूस नहीं करता मैं नहीं हूं <laughs> चाहे वो शराब भी पीले तो भी हो तो महसूस करता हां मैं हूं नशे में हो तब भी कहता है मैं हूं मैं हूं की अनुभूति तो या तो बेहोशी में ही छूटती है बस बेहोश हो जाए तो ठीक है वो कहेगा अब मुझे पता नहीं चल रहा मैं हूं या नहीं हूं फिर कुछ नहीं कहेगा वो पर यदि होश में है तो वो महसूस करता है मैं हूं ये तो मोटी अनुभूति है यह मैं हूं यह आत्मा की अनुभूति है और प्राकृतिक वस्तुओं में से कोई भी वस्तु यह महसूस नहीं करती मैं हूं क्या ये कंप्यूटर यूज महसूस करता है मैं हूं चेतन नहीं कर सकती नहीं करेगा ना ये ये जड़ वस्तु है हमें ऐसे पता कि हम चेतन <laughs> है <नहीं। laughs> हमें ऐसे पता हम चेतन है ये जड़ है <एड़ागा> जड वस्तु में अनुभूती की क्षमता नहीं होती जड वस्तू मेभूती करण्या क्षमता नाही होती अगर होती तर मारो तर चिल्लना चुते कोंडा मारो विल्ला तो पता लग्ता ना महसूस करारको डंडा मारो व नाही चिल्लाती कारा मारो व्हि चिल्लाती Lok開, Haan, पेड़ पौधे हाँ पेड़ पौधे वो ऐसे नहीं चिल्लाते नहीं। पर अंदर अंदर वो दुखी होते हैं उसमें आत्मा है हाँ पेड़ पौधों में आत्मा है बिल्कुल जैसे वो नहीं नहीं। है, जैसे वो तो हरेक का सिस्टम अलग है कोई जोर से चिल्लाता है कोई धीरे चिल्लाता है कोई बाहर चिल्लाता है कोई अंदर चिल्लाता है वो तो सिस्टम अलग अलग है पर उसमें आत्मा जरूर है वो तो सिद्ध हो जाएगा जैसे गधे से गधा पैदा होता है घोड़े से घोड़ा होता है कुत्ते से कुत्ता होता है आदमी से आदमी होता है तो गेहूं से गेहूं पैदा होता है कि नहीं होता है ना तो उसमें आत्मा हो गई सिद्ध हो गई आदमी में आत्मा है तभी तो आदमी से दूसरा आदमी पैदा होता है कुत्ते गाय घोड़े में आत्मा है तभी तो उससे अगली संतान पैदा होती है उसी नस्ल की उसी जाति की तो गेहूं से गेहूं पैदा होता है चने से चना होता है ज्वार से ज्वार होता है बाजरी से बाजरी होती है तो उसमें आत्मा सिद्ध हो बस ये अलग सिस्टम है कि हम जोर से चिल्लाते हैं वो चिल्लाता नहीं है जोर से अंदर अंदर तो दुखी होता ही रहता है नहीं तो फिर कर्म फल क्या हुआ जी बीज है, उसमें आत्मा है जब तक बीज आपके गोडाउन में रखा है बोरी में तब तक कोई आत्मा नहीं है जब उस बीज को खेत में बोएंगे तब ईश्वर आत्मा भेजेगा तब उसका अंकुर फूटेगा जब तक उसमें अंकुर फूटने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक उसमें कोई आत्मा नहीं तब तक वो बीज है और वो अनाज है उसको आप कूट पीस के खा लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो जी, हाँ जी हम वृक्ष के पास जो खाते हैं हाँ जी जब वृक्ष है, है? किसमें वृक्ष में, में फलवे में नहीं फलव नहीं फल है वृक्ष में एक आत्मा है हमारे शरीर में एक आत्मा है आ, और हमारे हाथ पांव अंग तो बहुत सारे हैं ठीक है सर के बाल भी हैं हाथ भी हैं हाथ के नाखून भी हैं बहुत सारी चीजें हैं पर इन सारे शरीर में आत्मा एक ही है ऐसे ही वृक्ष के अंदर आत्मा एक ही है और उसके दो सौ ढाई सौ आम लगे दो सौ चार सौ पांच सौ जामुन लगे वो जितने भी लगे वो उस, उस शरीर के हिस्से हैं उसके अंग हैं उनमें आत्मा केवल एक ही है और वो आत्मा है वृक्ष की जड़ में जब तक जड़ सलामत है वृक्ष जीवित है जड़ उखाड़ दो वृक्ष मर जाएगा तो वृक्ष की जड़ में आत्मा सुरक्षित है वो एक ही आत्मा है उसी आत्मा के कारण भगवान ने ये सिस्टम बना रखा है उसमें फल फूल डाली पत्ते साखी शाखा सब आते रहते हैं तो अब प्रश्न ये होता है कई लोग कहते हैं साहब आप भेड़ बकरी मार के खाते हैं तो कहते हैं पाप लगता है वो हमको कहते हैं आप भी तो आ, आम केवला चना अंगूर खाटते हैं काट काट के वृक्षों के फल तो आपको भी तो पाप लगेगा वो ये बात उठाते तो हम कहते हैं हमको पाप नहीं लगता वृक्षो के फल खाणे सब्जी काट केनाज खाणे पाप नाही लग्ता और गाय घोडा मार के खाऊ तो पाप लगता बोले वा मीठा मीठा कडप कडवा कडवा थू हुँ? आप पाप नाही लगता और हम खाय तो पाप लगता मतलब होमने का इसका कारण हे नाही हम कहलि पाप नाही लग्ता पाप इलिगता की हमको भगवानने छूट दे रखी हा खाने और वो छूट आपको भी दे रखी है, आप रखी आहे आपा लो गेह चना ज्वार बाजरी खा लो आप गाय घोडा मार के खाओगे तो पाप लगेगा ईश्वर का नयम सबके ऊपर एक जैसा हैश्वरने का है वेदो मे संविधान में बेहू खा लो चना खा लो ज्वार खा लो बाजरी खा लो दूध पी लो दही खा लो मक्खन खा लो मलाई खा लो मिठाई खा लो गाजर मूली अनाज सब खा लो छूट गाम महिंसी गाय को मत मारना लिए मना है, या उसके कानून तोडोगे तो दंड मिळेगा वराध है, yes. तो वेद में लिखा है, गाय को मत मारो घोडे को मत मारो बकरी को मत मारो प्राणियों की रक्षा करो यजमानस पशु यजमान के पशुओ की रक्षा करो मित्र से चुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षणता सब प्राणिओ मित्र की दृष्टी सेखो उनको मारो मत हम आपण मित्र को मारते क्या उसको देख के खुश होते हैं उससे बैठते हैं बात करते हैं प्रसन्नभ होते हैं खाते खिलाते हैं वो होती है मित्र का मारते थोड़ी मित्र को तो गाय घोड़े को हम मित्र को अगर मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे मारेंगे मारना नहीं उसको देखकर खुश होना चाहिए अन्यो अन्यम अभिहार्य वेद में लिखा है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर खुश होना चाहिए कैसे खुश होना चाहिए अभी उदाहरण दिया है वत्सम इव अभिन्या जैसे गाय आप बछडे कोण खुश होती कितनी खुश होती मेकर कित खुश होती ऐसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य देखकर खुश होणार खामखा बंदूकले आतंकवाद फेला बुद्धि नाही ना होणार खुश चोभी मनुष्य हम्म हम मनुष्य एकही जाती केनो मिलजुल के, के राह प्रेम से लढना भिडनाशु पक्षी काम कुत्ते देख के एक दूसरे कोगते इथे पशुओ काम हा मनुष्य का थोडी सिद्ध जी होता होणार करणार का धर्म है धर्म नाही हैवन करतन का सेवन करणं धर्म नाही हैर जर का सेवन करणार धर्म है हा मग चेतन को खाना हमारा धर्म नहीं नाही जड को खाना हमारा धर्म है ईश्वरने बखा हा छूट बा, दे रखी है गेह चवार बाजरी खाओट ही दूध फल मिठाई शाक सब्जी खाव इसकी छूट हाय घोडा मार के मत खाओ अंडे मत खाओ अंडे खाने मनना है मां अंडा एक मंत्रे लिखा मा अंडा अंडे मत खाओ अंडे मत तोडो पक्षीय के अंडे वेग बच्चे हरक्षित राहणे दोन उनकी रक्षा करो जे खाने केले नाही अंडो बिल्कुल होता है जीव के बिना अंडे बनी नहीं सकते आत्मा के बिना अंडे का विकास ही नहीं होगा जैसे, जैसे अभी बताया ना कि बीज को जब हम खेत में बो देंगे तभी तो अंकुर फूटेगा तो आत्मा की उपस्थिति के बिना अंकुर फूटेगा ही नहीं उसका जो नए अंकुर का विकास होगा वो आत्मा की उपस्थिति से ही होता है आत्मा की अनुपस्थिति में तो डेड है वो इस शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर लिविंग है जीवित है इसमें से आत्मा निकल जाएगी ये डेड हो जाएगा तो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही वो शरीर जीवित रहता है तो जो मुर्गा मुर्गी ने संयोग किया और उससे अंडा बना तो कुछ प्रोसेस हुई होगी तभी तो अंडा बनेगा ना तो वो जो प्रोसेस होगी वो आत्मा के बिना होएगी ही नहीं इसलिए अगर कोई अंडा बन रहा है या बन चुका है तो समझ लो उसमें आत्मा जरूर है अब उससे बच्चे पैदा हो चाहे ना हो वो एक अलग बात है से दही बॅक्टीरिया हा हा कोणा खालो खाई है, दही खाने <laughs> प्रेषदा वेदा दही खाव मखन खाव मलाई खाओ, घी खाओ, खाओ, खाओ, शहद खाओ सब खाओ, इसकी छूट है दूध पिने की छूट है समसिचामी गवाम क्षीरम अथर्वेद में लिखा हाय का दूध दे रहा गाय का दूध पिओ भैस का मत पिओ गाय का नम लिखाय गाय का दूध अच्छा होता बुद्धिवर्धक होता स्वास्थ्यवर्धक होता जलदी पचता और कोलेस्ट्रोल बढाय शरीर को अच्छा बनाति गाय का पिना चूध व जंगली जनवर आहे वंगल वॉलो काही काम आयग <laughs> हा व मनुष्य केली नाही फिरभी लोक पी लत क्या करे अनार्यो केली भैस का दूध जो दस्तु है ना दुष्ट लोग वो उनके लिए बहस बहस है, कोई चलता जी जड़ में जो है ना आत्मा है जी जड़ से उखाड़ेंगे तो वो हाँ तो मर जाएगा वो म... तो अब उसमें यह देखना है कि कौन सा पेड़ उखाड़े कौन सा नहीं भगवान ने कुछ पेड़ों को खाने की छूट दे रखी है जैसे गाजर मूली तो गाजर मूली खा लो वो तो जड़ से ही उखड़ेगी खा लो कोई बात नहीं पर आम का पेड़ जड़ से क्यों उखाड़ते हो अभी वो दस साल तक और फल देगा उसको मत उखाड़ो जो लंबा फल दे सकता है उसको मत उखाड़ो जो एक ही बार में खाया जाता है वो उखाड़ना ही पड़ेगा और कैसे खाएंगे शकरकंदी है जो मट्टी के अंदर ही होती है आलू है शकरकंदी है अदरक है गाजर है मूली है ऐसी कई चीजें जो मट्टी के अंदर होती हैं वो तो जड़ है वो तो, तो उखाड़नी पड़ेगी उसकी छूट है वो एक ही बार फल देता है पौधा ऐसे अलग अलग सिस्टम है कई पौधे एकही बार फल देई पौधे बार बार फल दे गेह की फसल व एकही बार फलतीयर जड उसी खतम होती उखाडणी पडती आहे फे दोबारा न्याया बीज बोना पडता आम है अनार हैकू है कई वर्षो तो फल देते बार बार फल दे जड मत उखाडो जो बार बार फल दे जड मत उखाडो जो एकही बार देते उखाड लो जैसा सिस्टम भगवानने बनाया वैसा खा लो तो सारी बात का सार एक है जो ईश्वर कहता है वैसा कर लो वो ठीक है गुरु जी इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं मूली जो कुछ है हाँ वो जब तक खेत के अंदर है तब तक उसमें चेतनता है बिल्कुल है बराबर है बिल्कुल बाहर निकालने दी जरूर हो वो खत्म नहीं चेतनता का मतलब उसमें आत्मा है आत्मा है हाँ क्या हमारा वही है हाँ वो वो ठीक है उसमें आत्मा है उसके बाद आपने कहा ना वो जड़ हो जाता है जड़ तो शरीर पहले से ही था मूली गाजर का शरीर तो जड है पहिले जड था अब्धी जड फर्क पहिले जे जमीन मेथी तबत तब आत्मा थी उखाडले आत्मा निकल गे हड जड़ तो जडही चेतन चतन ही राही चेतन वस्तु जड नाही होती जड वस्तू चतन न होती व शब्द हमक ध्यान मे याद रना उी आधार बाबत कहणी नाही तो फिर भ्रांती पॅदा होती तो भ्रांती नाही होती च तो नाप तोल के बोलना पडता है, एक एक शब्द बहुत नाप तोल के बोलना पड़ता पडतालि आगे चले सैतालिस मूत्र बोलिये निर्विचार निर्विचार वैशारद्य वैशारध्यम प्रसाद तो इस सारे प्रसंग से पता अंतिम उची समाधी निर्विचार है जिसमे जीवात्मा तक के पदार्थो का साक्षात्कार होयेगा पंचमाभूत तन्मात्राएं करण और जीवात्मा सबका अनुभव हो गया यहां तक सम्रज्ञा समाधि है सबीज समाधि है और यहां तक आत्मा तक की अनुभूति होने पर क्या होगा निर्विचार वैशारद्य निर्विचार समाधि में कुशलता प्राप्त करके करने पर अध्यात्म प्रसादक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ऊंचा उठेगा जैसे कल उदाहरण दिया था एक सामान्य व्यक्ती कोता एक सिवल इंजिनिअर कोता दोनो केर बह अंतर है, okay. है। एक कपडे का व्यापारी न्याया न्यायाल अनुभव है वो कपडा देखता हैर एक तीस सर्व अनुभवी व्यक्ती जिसका तीस सर्व कपडे का धंदा आहे व एक कपडे दोन मे फर्क होगा देखण्या जो निर्विचार समाधी मे कुशल हो जायगा अभ्यास कर तो उसका ज्ञान का स्तर हो जाएगा, सिविल इंजिनिअर की तरह, उसको प्रकृति, जीवात्मा तन्माक्राए इंद्रिया महतत्व मन अहंकार सब चीजें एकदम पिक्चर क्लियर हो बहुत बढिया समझ में आएगा, स्पष्ट वमेगा य संसार सब, सब, जड़ सब बेकार सब जड पदार्थ हैर जो जीवात्माचारा दुखी आहे स्वयं दुखीता दुसरं कोख देताहता येत रिजेक्टेड बेकार नाव आहे छोडोता <laughs> वो ऐसा समझेगा मुझे जीवात्मा ऐसा नहीं समझ सकते ऐसा ही समझ सकते हैं जीवात्मा भी ऐसा ही है घोटालेबाज है <laughs> और कौन है घोटालेबाज्वर तो घोटाला करता नहीं अब प्रकृति बेचारी जड़ वो आपकी जेब काटती नहीं फिर कौन बचा काटने वाला तो जीवात्मा भी ऐसा ही इसलिए वो देखता ये भी ऐसा ही छोड़ो इसको इसको भी छोड़ो सब छोड़ो ईश्वर को पकड़ो बस उसी से कल्याण होगा तो उसका स्तर कैसा होता है भाषा में पढ़ेंगे अशुद्धि आवरण अशुद्धि मलापेत मलापेत प्रकाशात्मनो प्रकाशात्मो प्रकार बुद्धि सत्व बुद्धि रजस्तमोभ्याम रजस्तमोभ्याम रजस्तमो अनाभूत अनूत स्वच्छ स्वच्छ स्थिति प्रवाहो स्थिति वैशारद्यम वैशारद्यम वैशारद्यम की परिभाषा बताई ये वैशारद्यम कुशलता क्या है उसका स्वरूप बतला रहे हैं अशुद्धि आवरण मल अपेत अशुद्धि रूपी आवरण अशुद्धि के आवरण रूपी मल से हटा हुआ रहित हुआ हुआ ये विशेषण है बुद्धि का और बुद्धि का अर्थ यहां है चित्त तो जो चित्त है हमारा उसमें अशुद्धि का जो आवरण था अविद्या का वो हट गया वो अविद्या का ही नाम मल है कहीं मल विक्षेप और आवरण ऐसे ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अविद्या की जो अशुद्धि रूप आवरण था वो हट गया और प्रकाशात्मनु जो सत्वप्रधान है जिसका स्वरूप है सत्व प्रधान चित्त का ओरिजिनल जो फॉर्म है वह सत्वप्रधान है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया अपने मूल स्वरूप में आ गया जो अविद्या का आवरण था वो हट गया और अपना खूब अच्छा सात्विक सत्व प्रधान बन गया ऐसे बुद्धि सत्व था, का अर्थात चित्त का रजस तमोभ्याम रज और तम से अनभिभूता अब वो दबा हुआ नहीं रज और हट गया तम भी हट गया शुद्ध सत्व स्वरूप में आ गया अपने प्रकाशात्मक ज्ञान को प्रकट करने वाला अच्छी प्रेरणा उत्पन्न करने वाला सेवा परोपकार की भावना उत्पन्न करने वाला ऐसे सही स्वरूप में आ गया और इस स्थिति में जो उसका स्वच्छ हो, स्थिति प्रवाह हो, जो उसका साफ सुथरा उसका समाधि का प्रवाह चल रहा है ज्ञान का स्तर अच्छा अच्छा चल रहा है इसका नाम है वैशारध्यम मतलब वो लगातार सत्वप्रधान अवस्था में बना रहता है रज और तम को उसने उखाड़ फेंका दूर कर दिया और वो लगातार अधिकार पूर्वक अपने मन को इस तरह से बनाए रखता है व्यक्ति ये हो गई वैशारद्यम उस निर्विचार समाधि की कुशलता ये स्तरा गया फिर क्या कहते हैं यदा निर्विचारस्य निर्विचार वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनो योगिवती अध्यात्म प्रसादो भूताषय क्रम अन अन अनुरोधी स्फुट प्रज्ञा लोकह प्रज्ञा जब निर्विचार समाधि का यह वैशारध्य उत्पन्न हो जाता है कुशलता आ जाती है निर्विचार समाधि में पंचमाभूत भी समझ में आ गया तन्वात्राएं भी देख ली मन बुद्धि इंद्रियां भी सब देख ली और जीवात्मा तक देख लिया और किसी में कोई सार नहीं मिला ये बाकी चीजें तो सारी जड़ और थोड़ा सा सुख देती हैं फिर खत्म क्षणिक सुख देती है और कुछ नहीं और यदि इन्हीं भौतिक सत्वगुण के सुख को ही हम लेते रहे तो हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा बार बार इस सुख को भोगने के लिए फिर जन्म चाहिए और यदि शरीर धारण किया तो फिर दुख भोगने पड़ेंगे तो सारा समझ में आ गया कि बार बार इनके चक्कर में फंसना अच्छा नहीं बार बार शरीर धारण करना मन बुद्धि के चक्कर में आना यह ठीक नहीं और जीवात्मा में भी देख लिया कोई आनंद नहीं वो आनंद से शून्य और हमको चाहिए आनंद और वो इसमें है नहीं तो ये भी रिजेक्ट इसको भी छोड़ ऐसे उसने सारी चीजें समझ ली और एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया ये कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार से जब उसका ये वैशारद्य उत्पन्न हो गया जीवात्मा तक तो कहते हैं तदा तब योगिनो भवती अध्यात्म प्रसादो हो, तब योगी का आध्यात्मिक ज्ञान ऊंचा उठता है प्रसाद माने विकास त्म प्रसाद होता है, उसके आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है, उसका ज्ञान अच्छा हो, बिलकुल साफ सुथरा स्पष्ट और ऊर का हो जाता है क्या होता है उसमें? भूत अर्थ विषय जो वस्तु जैसी है अर्थ माने वस्तु भूत माने विद्यमान जो वस्तु जैसी विद्यमान है वैसाही वस जनता हो शुद्ध ज्ञान वाला हे स्तर बनता है मतलब प्रकृती दुखदायक हैको समज म और जीवात्मा भी है एक देशी है और कभी कभी घोटाले करता राहता योज पूरा स्पष्ट होगा समज मे आस तर का उसको होता हैटा बडा स्पष्ट होता है अब उमे कोण भ्रांती संशय कुछ नाही राहता बिलकुल क्लिअर प्रज्ञालोका ज्ञान का आलोक प्रकाश मतलब विकास ज्ञान का विकास होता है बहत बढिया होता है साफ सुथरा होता है। क्रम अननुरोधी वैसे तो शब्दार्थ तो है क्रम के बिना ही अनुरोधी क्रम का अनुसरण करने वाला अनुरोधी क्रम का अनुसरण न करने वाला मतलब एक साथ तो दर्शन शास्त्र इस बात को नहीं मानता कि एक साथ कई ज्ञान होते तो हमें यहां पर अर्थ बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि बहुत तेजी से होता है क्रम तो रहेगा, पर क्रम इतना तीव्र होगा वकडमध्ये नाही आयग ॲसा मतलब वो जितनी भी तेजी से विचार करना चाहे, विचार करेगा और लोग औरंगी तेजी करताही विचार भी तो करते ही रहते, व्यक्ती करतेही वे जो डान्सर होता वैधर तबले की ताल भी सुने बाजे भी सुने गायक के शब्द भी सुने फिर वो गर्दन भी हिलाएगा फिर कंधे भी हिलाएगा कमर भी हिलाएगा हाथ भी हिलाएगा पांव भी हिलाएगा सारे काम एक साथ हो रहे है। वो एक साथ नहीं हो रहे है। हो रहे हैं बारी बारी से पर वो इतनी तेजी से होते हैं कि उसको पता नहीं चलता कि पहले गर्दन हिलाई या कमर हिलाई क्या हिलाया ऐसे ऐसे पता नहीं चलता पहले क्या हिलाया फिर वो हिलाता रहता है तो ऐसे बहुत सारे काम एक साथ होते एक साथ होते दिखते हैं होते नहीं ऐसे ही उसका ज्ञान का स्तर भी बहुत तेजी से होगा और क्रम का पता नहीं चलेगा फर्क इतना ही है कि यह लौकिक व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में करता है वो आध्यात्मिक में करेगा उसकी भी हाई स्पीड होगी पर उसको बिल्कुल पूरी दुनिया साफ सुथरी स्पष्ट समझ में आ जाएगी और कैसा होगा उसके लिए आगे श्लोक है उसका ज्ञान का स्तर कैसा होगा तथा चौकतम ऐसा ही कहा है किसी आचार्य ने प्रज्ञा प्रसाद मारोह गजा प्रसाद अशोच्य शोचत जनाशोच्य शोचत जना भूमिष्ठा नि व शैलस्थ भूमिष्ठा नि वैलस्थ सर्वान्ज्योपश्यति सर्वान्ज्योपश्यति व्यक्ति का ज्ञान का स्तर कितना ऊँचा होता है उसको समझाने के लिए एक दृष्टान्त देते हैं कहते हैं शैलस्था शैल कहते हैं पर्वत को पहाड़ एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर बैठा है और वो भूमिष्ठान भूमि पर स्थित मनुष्यों को नीचे घाटी में कुछ लोग हैं और वो पहाड़ की चोटी पर है नीचे घाटी है उसमें कुछ लोग रह रहे हैं वहां कीचड़ है सांप है बिच्छू हैं कांटे हैं गड़बड़ है बहुत सारी समस्याएं हैं पीने का पानी नहीं मिल रहा पानी की तंगी है और गर्मी बहुत है शुद्ध ताजी हवा भी नहीं आ रही जो पहाड़ की चोटी पर आ रही है ऐसे ऐसे तो घाटी के लोग बेचारे परेशान हैं दुखी हैं बहुत सारी समस्याएं हैं उनके पास और जो पहाड़ की चोटी पर बैठा है वो क्या महसूस कर रहा है मैं इन सारी समस्याओं से मुक्त हूं ये बेचारे परेशान हैं इनको गर्मी लग रही है मुझे गर्मी नहीं लग रही अच्छी हवा आ रही है और नीचे खाई घाटी के अंदर साफ है बिछ्छू कोफ बिछू न साफ, साफ सुथराल काटे बिलकुल फ्लॅट है साफ सुथराल काटे कुठे नाही आहे बढिया साफ जगा और यहा बढ्या चष्मा फर्स्ट क्लास मीठा पानी तो नीचे घाटी वॉलो की जो समस्या है मेरी समस्या नाही है बेचारे परेशान है दुखी हैं, और मैं इन से छूट गा जैसे पहाड पर बैठा हुआ व्यक्ती य महसूस करता है. एक ऐसा ही अनुभव उस योगी का होता है जिसको निर्विचार व ईशारध्य हो गया जो इस समाधि में पहुंच गया इतना ऊंचा ज्ञान हो गया जिसका वो क्या करता है प्रज्ञा प्रसाद आरोही हो। वो ज्ञान के विकास पर आरूढ़ होकर के ज्ञान के विकास को प्राप्त होकर के अशोच वो शोक रहित हो जाता है वो शोक नहीं करता आज इसने मुझे गाली दी करो कोई बात नहीं देख करो गाली मेरा क्या बिगड़ता आगे वो मेरे पैसे खा गया खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान और दे देगा इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया लगा ले कुछ फर्क नहीं पड़ता कल मैं मर जाऊंगा कौन जानेगा किस पे आरोप लगाया था ये सारे लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों में किसी को कुछ याद नहीं रहेगा ये तो थोड़ी देर की बात है क्या परवाह करना क्या दुखी होना उसने दो गाली दे दी दो आरोप लगा दिए मेरा हाथ पाव नहीं टूट गया कान नाही कट गा कान ठीक आहे हाती ठीक आहे पाव ठीक है, है, है दल रोटी चल रही है, फिर क्यो दुखी हो जीने केले दो रोटी चिलही फिर बोल ना दुनिया कोच भी बोले क्या फर्क पडता वन चिजो की परवानी करता शोक रहित मस्त राहता प्रसन्न राहता हैर शोचतो जनान सर्वान शोचतो जनान प्राज्या अनुपश्यती व बाकी संसार वॉलो कोखी देख रहाो छोटी छोटी बाब पे दुखी होते राहते उसके पैसे खाल वे आरोप लगा छ महिने गायब हो गे महिने आरोप क्युस बारे अखबार मे उलटा सी, सीधा लिख दो बिचारे की नींद गायब खराब नगे बेहोत्सव मेरी बदनामी कर तर दुखी होता राहता छोटी छोटी बातो पे परेशान होता राहता कितीने मेरी बा वह हम बड़ा अपमान करता है हमारी बात ही नहीं मानता तो इन छोटी छोटी बातों में दुनिया दुखी होती रहती है और वो दुखी नहीं होता वो इन छोटी बातों की परवाही नहीं करता इनसे सब सबसे ऊपर उठ चुका है और वो ज्ञान से प्राज्य बुद्धिमान व्यक्ति सर्वान बाकी सांसारिक लोगों को वैसे ही दुखी देखता है और अपने आप को उन दुखों से छूटा हुआ देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर बैठा व्यक्ति घाटी वालों को देखता है वो बेचारे दुखी हैं परेशान हैं और मैं दुखों से छूट गया हूं ऐसा उसका स्तर होता है फिर वो क्या करता है वो सोचता है देखो मैं तो छूट गया इन दुखों से और बाकी दुनिया वाले परेशान हैं चलो इनकी सहायता करेंगे इनको भी दुखों से बाहर निकालेंगे इनकी अविद्या को भी दूर करेंगे इस तरह से वो स्वार्थी होकर के ऐसे चुपचाप नहीं बैठ जाता कहीं पहाड़ की गुफा में कंथ में जाकर जंगल में बैठ जाए ऐसा नहीं करता वहता भगवानने मुली सुविधा दि बहुत, बहुत कल्याण किया मेरा, बहुत कृपा की तो मुझे ईश्वरी कृपा मिळाला म दुसरं मे बाटू जैसे मे छूट गा म दुसरं कोण छुडाऊ इसिर प्रचार करता समाजसेवा करता है, जा जाता जा पढाता है ॲसा व्यक्ती होता होतालिसवा सूत्र ठीक आहे बोलिये स्वच्छ स्वच्छ और शुद्ध, शुद्ध। अंतर नाही एकही हा पर्यायबाजी साफ सुथरा स्वच्छ शुद्ध क्लियर, भ्रांती रहित संशयित साफ सुथरा स्पष्ट गुरुजी जे पाणी के बारे में स्वच्छ पण शुद्ध हा व्हो पानी का क्षेत्र अलग दर्शन की बाल रही <laughs> वलौकिक क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र मे शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिज या स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा शुद्ध हां मतलब भ्रांती रहित संशयरहित यहाप्राय यह और व स्वच्छ का मतलब दिखता तो साफ है परे और कुछ अशुद्ध्या हो सकती है उसमें उमेई हानिकारक तत्व हो सकते हैं, ऐसे देखने में देखणे साफ दिखरा बॅक्टीरिया हो सगळे कैर हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं, डी, -डी भी हो सकतीय औरि चीजे हो सकती जिस कारण व शुद्ध नाही मना जायमे फर्क हो सांगितलं असम्रजीत्म जो महसूस करेगा कौनसी कौन समाधी की बाहेर येतो मी समजल में हा असधीमेंट जीवात्मा हा तो ठीक बाव करेगा और कॉन करेगा समाधी करे हा आत्मागा बिलकुल एक बार बोल अच्छा पाच और प्रश्न बोलिये हां बोलिय बोल बोला पहच बाकी जे दुःखी लोक देखकरे या आनंदी होता या दुःखी दुखी तो होता नहीं, कल के लसन मे बेडर दिन में दो सो मरीजोको चवाई करता, करता रोगी का दुःख समजता की बिचारे परेशान है। इनको क्या रोग है? उनके प्रति सहानुभूती रखता उका इलाजी करता दुख जोर भी करता, दुख करता परम दुखी नाही होता अगर डॉक्टर रोज दुखी होणे लग्न दो सर्व मे मर जाय <laughs> खुद दुखी होणे सर्व मे मरी जायगा बैसे डॉक्टर रोगिओता दुःख समजताय सहानुभूती रखता उत्तर दुःख कोर करताय पर स्वयं दुखी नाही होता ऐसेही योगी व्यक्ती लोगोकी समस्या समजता परेशान महसूस करता मतलबो समजता है, मतलब है बिचारे दुखी है परेशान और उनके दुःख दूर करणे का प्रसी करता स्वयं दुखी नहीं होता और दूसरा वो खुश भी नहीं होता कि अच्छा ये पिट रहे तो पिटने दो ऐसे नहीं उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो तो अलग है? वो उसका इंडिविजुअल है वो उसके ज्ञान की वजह से है लोगों को दुखी देखकर खुश नहीं होता हो। वो ईश्वर ने उसको उसके ज्ञान के कारण उसको सुख दिया वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न है लोगों को तो देख करके वो सहानुभूति रखता है कि बेचारे दया की भावना रखता है ये बेचारे परेशान है इनका दुख दूर करो चलो मैं भी इनकी सहायता करता हूं जैसे ईश्वर ने मेरी सहायता की ऐसे मैं की करता हूं ईश्वर कहता है यथेमाम कल्याणी मावदानी जनिभ्या जैसे मैं तुम सब के कल्याण के लिए वेद का उपदेश देता हूं ऐसे ही तुम लोग भी दूसरों को वेद का प्रचार करो अच्छी बात दूसरों को सिखाओ तो वो सोचता है कि भगवान ने मुझे सुविधा दी मैं दूसरों को दे ऐसा तो सोचता है पर उनको दुखी देखकर खुश नहीं होता बिल्कुल नहीं होता और दुखी भी नहीं होता ना दुखी होता ना खुश होता खुश तो, तो अपने ज्ञान की वजह से होता है ये बात एक जी हाँ बोलिए ज्ञान है शाब्दिक्ञान जिसको शाब्दिक ज्ञान है उसको योगी नहीं कहेंगे उसको योगी नहीं कहेंगे जिसने थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू किया ज्ञान के बाद थियोरिटिकल के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू किया और उसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जा रहा है उसको हम योगी कह सकते हैं योगाभ्यासी कह सकते हैं और ज्यादा स्पष्टता के लिए जो समाधि तक पहुंच गया उसको तो योगी कह देंगे उसने योग सिद्ध कर लिया जो समाधि तक नहीं पहुंचा अभ्यास कर रहा है उसको योगाभ्यासी कह देंगे ताकि लोगों में ना हो ठीक है जैसे एक डॉक्टर अभी पढ़ रहा है पांच साल का कोर्स एमबीबीएस का अभी दो ही साल हुआ उसको एक ही साल हुआ तो सीधा तो उसको डॉक्टर कहना ठीक नहीं है ना अभी अभी तो पढ़ाई चल रही है उसकी और जब डिग्री मिल जाएगी कन्वोकेशन हो जाएगा अब वो क्लिनिक खोलेगा अब बोलेंगे डॉक्टर साहब तो जब डिग्री मिल जाए तो डॉक्टर साहब और नहीं तो पहले अभी पढ़ाई चालू है ऐसे स्पष्टता यह रहती है तो जो अभी समाधि तक नहीं पहुंचा उसको बोलेंगे योगाभ्यासी अभ्यास कर रहा है सीख रहा अब वो सीखने में भी स्तर होते हैं अलग अलग कोई बीस सीखा कोई तीस सीखा कोई पचास सीखा कोई कितना सीखा चलो सीख रहा है इतना ही सही उसको योगाभ्यासी नाम से कह सकते हैं और जो समाधि तक पहुंच गया उसको फिर योगी नाम से कहना चाहिए इस तरह था था था। हमें योगाभ्यासी कहो <laughs> सीधी बात है जो सच्ची बात है वो सीधी बात है हमें योगाभ्यास ही कह सकते हैं वो ठीक है। इससे लोगों में भ्रांति भी नहीं फैलेगी और हमें भी सत्य बोलने का संतोष रहेगा हम भी सच बोलते हैं ईमानदारी से काम करते हैं जोर पढ़ाते हैं उनको विद्वान हाँ उनको विद्वान कह सकते हैं जो पढ़ाते हैं थ्योरिटिकल पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल वो नहीं जानते कुछ करते नहीं कुछ ऊंची योग्यता नहीं तो वो विद्वान कहलाएंगे विद्वानों में भी शाब्दिक विद्वान ये भी ध्यान रखना हाँ क्योंकि योग दर्शन विद्वान से भी वो प्रैक्टिकल वाला लेता है योग दर्शन में विद्वान शब्द का अर्थ भी आचरण वाला है थ्योरिटिकल वाला नहीं इसलिए हमको ये भी क्लियर करना पड़ेगा ये शाब्दिक विद्वान है शब्दों को जानता है शब्दों की व्याख्या कर सकता है सकता है, पर प्रॅक्टिकल अच्छा नहीं नाही आहे प्रॅक्टिकल ऊचा नाही आहे बॉल समान्य जय विस्तार गुरुजी जी आपली बाब ही बोलत बताना ना अभि थोडा दूर आहे का अभि थोडा रस्ता दूर है मंजिल अभि दूर है जेशी बा वेसी कहते सत्तर टक्का हा हा अभि सो टका नाही हुआ ना सत्तर टका जो पार किया कस बाब का पार किया वो भी तो देखना है ना सत्तर टका जो सत्तर परसंट जो हमने पार किया एक होता है समाधी तक पहचने का एक होता है मोक्ष तक पहचने का मोक्ष अलग चीज है समाधी अलग चीज हा समाधी तक पहचण्या केली सत्तर असे तक पहच गे असे तक भी पहच गए, अभी 20 मील बाकी है, और मोक्ष तक पहचण्या पहच आहे तीस मील बाकी आहे क्यमाधी केक्ष का काम और बाकीर दूर आहे मंदिर तर टारगेट अलग अलग है दो लग दोनो का उत्तर अलग अलग द्यायगा अगर कोण पूच मोक्ष कित दूर है तो की तीस मील कोण काही समाधी आपली दूर आहे तो की बीस मी ॲसे अलग अलग उत्तर देम बोल O-O-O oh.